श्रीमद भागवत गीता अर्थ अर्जुन बोले मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषय वचन अर्थात उपदेश कहा उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया क्योंकि हे कमल नेत्र मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और परले विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा तो आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है हे परमेश्वर आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक ऐसा ही है परंतु हे पुरुषोत्तम आपके ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं हे प्रभु यदि मेरे द्वारा आपका मैं रूप देखा जाना शक्य है ऐसा आप मानते हैं तो हे योगेश्वर उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए तब भगवान जी बोले हे पार्थ आप तो मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के तथा नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूप को देख हे भरतवंशी अर्जुन मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के द्वादश पुत्रों को आठ वसुओं को एकादश रुद्रों को दोनों अश्विनी कुमारों को और उनचास मरुदगनों को देख तथा और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्य रूपों को देख हे अर्जुन इस मेरे शीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा तो और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख। परंतु मुझको तो इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है इसी से मैं तुझे तो दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं उससे तुम तो मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख संजय बोले हे राजन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 दिव्य गंध का सारे शीर में लेप किए हुए सब प्रकार के आश्चर्यों में युक्त सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा आकाश में हजार सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो पांडव पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान जी के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा उसके अंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से पर करके हाथ जोड़ के बोला अर्जुन बोले हे देव मैं आपके शीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ संपूर्ण विश्व के स्वामी आपको अनेक भुजा पेट मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब बोर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ विश्व रूप मैं आपके ना अंत को देखता हूँ ना मध्य को और ना आदि को ही आपको मैं मुकट युक्त गदा युक्त चक्र युक्त तथा सब बोर से प्रकाशमान तेज के पुंज प्रजलित अग्नि और सूर्य के सदृश्य ज्योति युक्त कठिनता से देखने जाने योग्य और सब बोर से अपरमेय स्वरूप देखता हूं आप ही जाने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं, आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है आपको आदि अंतर मध्य से रहित अनंत सामर्थ्य से युक्त अनंत भुजा वाले चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले प्रचलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूं हे महात्मन ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा तो सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है तथा तो आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं पर महिषी और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा के कर उत्तम उत्तम स्त्रोतरो द्वारा आपकी स्तुति करते हैं जो ग्यारह रुद्र और बारह आदित्य तथा आठ वसु साध्य गान विश्व अश्विनी कुमार तथा मरुदगान और पित्रों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धो के समुदाय हैं वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं हे महाबाहो आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले बहुत हाथ जंगा और पैरों वाले बहुत उद्रों वाले और बहुत सी दाड़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देख सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा तो मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ क्योंकि हे विष्णु आकाश को स्पर्श करने वाले दिप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा तो फैलाए हुए मुख्य और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देख कर वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ दाणों के कारण वे और परले काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखो को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूं इसलिए हे दिवेश हे जगन्निवास आप प्रसन्न हो वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं षम पिता में द्रोणाचार्य तथा वे कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपकी दाड़ों के कारण विक्राल भयानक मुखो में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रभाव स्वभाविक समुद्र के ही सम्मुख सम्मते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं वैसे ही वे नरक नर लोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं जैसे पतंग मो नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखो में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं आप उन संपूर्ण लोगों को प्रजरित मुखो द्वारा ग्रास करते हुए सब बोर से बार बार चाट रहे हैं हे विष्णु आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं, हे है श्रेष्ठ आपको नमस्कार हो आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष को मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपकी प्रवृति को नहीं जानता श्री भगवान जी कहने लगे मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे अर्थात तेरे युद्ध ना करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा अतः तो उठ यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं सब्य तो केवल द्रोणाचार्य और भीषम पिता में तथा जयद्रथ और करण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शोरवीर योद्धाओं को तुम मार भय मत कर निस्संदेह तू युद्ध में वैर्यो को जीतेगा इसलिए युद्ध कर संजय बोले केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकट धारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री के प्रति गद गाणी में बोला अर्जुन बोले हे अंतर्यामिन ये योग्य ही कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा तो भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं हे महात्मन ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आप के ही ये कैसे नमस्कार ना करें क्योंकि हे नंद हे दिवेश हे जगन निवास जो सत्य उससे परे अक्षर अर्थात सचिदानंद घन ब्रह्म है वे आप ही हैं। आप आदि देव और पुरुष हैं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 आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार हे सर्वात्म आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो क्योंकि अनंत वहां पर छाले आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं इससे आप इस सर्वरूप हैं आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है और हे अच्युत आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार शैया आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन शिखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं वे सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूं आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु अति पूजनीय हे हे वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, है? फिर अधिक तो कैसे हो सकता अतः प्रभु मैं शीर को बड़ी भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ देव पिता जैसे पुत्र के सखा जैसे सखा पर पति जैसे प्रीतिमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्य में रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल हो भी हो रहा है इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखाइए हे दिवेश हे जगन्निवास प्रसन्न हो मैं वैसे ही आपको मुकट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में दिए हुए देखना चाहता हूँ इसलिए हे विश्व स्वरूप हे शस्त्र बाहू आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। श्री भगवान जी बोले हे अर्जुन अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजों में सब का आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था हे अर्जुन मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं ना वेद और यज्ञों के अध्ययन से न दान से न क्रियाओं से और न उग्र तप से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता है मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए तो भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पदम युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख संजय बोले वे भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया अर्जुन बोले हे जनार्दन आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं हो हो गया गया और अपने स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। श्री भगवान जी बोले मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह देख दुर्दर्श है अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न नेदों से न तप से न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूं परंतु हे परमताप अर्जुन अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं हे अर्जुन जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मो को करने वाला है मेरे प्रायण है मेरा भक्त है आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है इस प्रकार से एकादश अध्याय परिपूर्ण